महात्मा माने उसको सफा करा दिया विजय कैसे करी तो वो राजकुमार पहुंचे तो उस कन्या ने राजकुमार राजकन्या ने कुछ डाल दी अपनी डाल दी और कहा आप बीस तक दिन की बिगनी राजकुमार बोला मैं क्यों रूम तू क्यों नहीं दिनती तो वो जब सिंह ने के कहा तो उसे क्यों बन रहा क्या तुम गिनती नहीं बोलना तुम बोलो तो गिनने लगी उसने कहा एक और उसने कहा एक तो ब्रह्म है दो जीव और विश्व बोलो तीन वलो तीन गुण अजो रुण अनुण सतो चार न चार दे पांच न पांच तक छह बल छह शास्त्र सात बोल सात समुद्र उसने गई आठ बोल आठ विष्णुदेवा नौ नौ गृह दस बोल दस विश्व दिखवा और तीन ग्रह ग्यारह बोल ग्यारह रुद्र बारह बारह आदित्य तेरह उनकी विष्णुदेवा उसने चौदह बोली चौदह दिव्या पंद्रह बोल पंद्रह तिथि सोलह बोले सोलह कला उन्होंने सत्रह बोलो सत्रह तक अठारह बोल अठारह पुरा उन्नी की उन्नीस बोलो उन्नीस में थी और बीस बोल बीस सही बिहार से जी हो बिल्कुल ठीक थी तो उन्होंने इसको गरण कर लिया जय लाल इसको बल दिया कैसे इस दिन पूरंजनी ने अपने आप ही पुरंजन का वर्ण कर दिया और पुरंजनी के साथ वो नौ जिसमें दरवाजे हैं ऐसे नगर में रहने लगा जो तो सात सात दरवाजे तो ये शरीर ऊपर की ही वो शरीर को ही तो नगर बताए अरे सात दरवाजे तो ऊपर ही है दो कान के दो नाश्ता के, के, के दो नेत्र के एक बूख के साथ को ऊपर ही मलमूत्र के त्यागनी के दो नीचे दरवाजे और पांच तो पूर्व को हैं जो एक उत्तर एक दक्षिण को पश्चिमे जो तो खद्योत और आविरमुखी नाम के दरवाजों से निकल करके वो ग्राजित नगर को जाकर मानव नेत्रों के द्वारा बुद्धि को साथ में लेकर के वो तो रूप देखने के लिए जाता था उनका नालिनी नाम नाल के जो दो दरवाजे हैं उनसे जब गंध सूंघनी होती तो जीवात्मा बुद्धि के साथ सौरभ पेश में गंध सुंजने के लिए जाता है मुख्य नाम का जो मुख्य नाम का दरवाजा है उसको तो जो है भोजन करता है तब तो उससे तो पुत्रहू नाम के दक्षिण द्वार से दक्षिण पांचाल देश को देवहू नाम के उत्तर द्वार से उत्तर काम चाल देश को इस तरह से उन्होंने ये इनारत जी ने ये अज्ञात कथा उसको सुनाई और कहता है वो पुरंगण के जो है एक विष्णु की नाम का सामान्य तो हम तो पर पूरे जता लोहन तो प्रसाद घर्षण कर रहा था प्रधान उसका जो सेवक था ना। जिसका नाम ऋषु जी तो उसके साथ जाता और वो प्रंजन जब थी सुरंज ही जब गाने लगे तो उसके साथ गाने लग जाए वो लोहन उदासी हो जाए तो उदासी हो जाए वो हंसने लगे तो अपनी भी हंसने लगे सर्वथा उस स्त्री के बस में हो गया था खास करिए जब बुद्धि ध्यान करती है तो आत्मा भी ये समझता है जी समझता है जिन्हें ध्यान कर रहा हूं बुद्धि में शोध शोकमोह आता है तो वो भी शोकमोह कर नहीं है। मानव बुद्धि के साथ इतना मिलजुल गया है आत्मा कि ये बुद्धि से पृथक अपने को नहीं समझ विश्वास है ये सका कथा बनाती है नाराज जी कहते हैं राजन हे प्राचीन वर्णी ये सुरेमी के बचनेंग हो गया परागम प्राप्त है स्वस्वरूपम ब्रह्म तत्व ज्ञानम से न सकना अपने शरीर से जीव गए सिर्फ स्त्री के, तो के सर्वथा रक्ष्म हो गया और उसको तो तो उसके साथ रहते हुए उसकी नवीन अवस्था क्षणभर के तमाम व्यतीत हुई युवावस्था व्यती हो गई और वृद्धावस्था उसके ग्यारह सौ और उसके पुत्र हुए पुत्राम ग्यारह सौ पुत्र पानी का आधार भारत निकल गया एक से दस कन्या कितना पड़ा हो गया और एक प्रकार आ रहे कितने इसकी बड़ी आसक्ति है और जरा ही का जुवाना और बुढ़ापा उसको आ सकता नाराज जी कहते हैं एक चंद्री नाम का दंडन पति चिंदवीर जिसका नाम है गंग के लिए कौन मैदान थे ये कम बक्सर एक साल हो गया ये कम बक्सर बदल गया ये गंगपति क्यों इस तीन सौ साठ से रखा गंद तीन सौ साठ गनगर से गई क्योंकि एक साल में तीन से साठ का दिन होते हैं और तीन से साठ ही रात्र होती तो और इतने उसके सात से बीस उसके सेवक थे तीन से साठ स्त्रियां तीन से साठ पुरुष ऐसे और जो स्त्रियां थी उनमें कुछ सफेद कुछ काली कुछ कुछ कृष्ण पक्ष की रात थी कुछ सोखी पक्ष की तो सात सभी सैन्य रूपेणा हम गुप्ता पुरंजनम हर कुछ तो उसने पुरंजन के नगर को लूटना आरंभ कर दिया तो ये संभव करें तो एक दो तीन करके जाते हैं और पुरंजन का जो नगर है ये शरीर इसको क्षीण करते चलते तो क्षीण करते, तो। करते तो। इसकी शक्ति नष्ट होती चलती तो। देखते देखते एह, जो पहले कूद कूद के चलता था समल संभल को चलता हाँ गई हो शक्ति ये चंड वेग जो है ये ही इसको शरीर की शक्ति को नष्ट करता है जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई तो बड़ी चिंता कर अब कहते हैं इसी बीच में दादाजी कहते हैं हमने बिल्कुल ना कर दी ना ना तब उन्हें हमको सिाफ दे दिया कि जाओ हम आप एक, एक जगह नहीं रह सकते ऐसे ही बतकते रहो पर ऐसे घूमते नारज कहते इसीलिए घूमते रहेंगे और बताइए इसका तात्पर्य है एक जगह रहने वाले को बुढ़ाफा जल दिया था जो तो घूमता रहेगा यहाँ वो बुढ़ापे से बच जाता है नाराज जी कैसे जल्द ने हमको साफ तो दिया ही है पर जा तेरे को तो देखो हम पति बताते जा तू भय नाम का जो यवन है यवन राज है उसके पास चली जाओ। उसको वर्ण कर लो जो यवन राज के पास पहुंचे थे सदा गणेश्वर भय नामना कालकन्याद होता उन्होंने कही कालकन्या ने कहे दीप मैं तुमसे ये वर चाहती हूं मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहूंगा आप मना मत करना वो हंस करके बोला देवी ये कालकन्या मैंने ज्ञान दृष्टि से ये लोक ही तेरा पति के रूप में अनुमण कर रखा तू अव्यक्त रूप से संसार का ही कर तुमने सेनायास और सजानासन करी सकी ये प्रज्जार नाम का मेरा भाई है इसको साथ में ले जा मेरी बहन है और तो जो है प्रज्जार नाम का जो भाई था उसका यमराज था कालकन्यास को लेकर के आकर के और इसके नगर को पुरंजन की नगरी को तो उसको नष्ट करना आ रहा था। अब जब पूरी वो नष्ट होने लगी तब पांच सिर का जो सर्प रक्षा कर रहा था वो भी छोड़ करके जाने को तरह पूरी त्यकों पर चक्रमें पांच सिर का सर्प कौन तो ये पांच जो प्राण हैं ये ही तो रक्षा कर रहे हैं इस नगरी की अगर ये छोड़ के चले क्या? है? तब तो तक तो प्रज्ञाल में बैनाम का जो भाग अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस पुरी में अग्नि लगाया मानो एक बड़ी जोर से ज्वर आ गया जब कोई वो जलने लगी तब तो, तो पुरंजन जो है बड़े दुखी हुए और रुद्धासन यवन युद्धासन घुड़ घुर गरी चकारा और मरने के जब नगर में से निकल रहे हैं पुरजन तो अब ये चिंतन कर रहे हैं कि जब मैं यहां के शरीर से निकल जाऊंगा प्रलोक में चला जाऊंगा तो ये मेरी स्त्री अपना जीवन कैसे व्यतीत करे ये मुझे भोजन करा करके भोजन करती थी हम्म, ये अपने गृहस्थ का पालन पोषण मेरे बिना कैसे करे और स्त्री का चिंतन करते हुए जिन्हें शरीर जब छोड़ा और वहां जाकर के दर्भराज की कन्या हुआ हो और फिर उसका मलय ध्वज के साथ दबाव हुआ पहले पुरंजन था पुरुष ही था और फिर मरने के समय स्त्री का चिंतन करके शरीर छोड़ा भगवान ने कह रखा है कि यम यम भावम स्मरण बाप निज्यंत करेगा मरने के समय जैसा चिंतन करके शरीर यादोगे उसी वणी में से ले जाओ इस पंक्ति में जो बैठी हैं ना स्त्रियां वो पहले इस पंक्ति में बैठने वाली नहीं थी इस पंक्ति में बैठी पहले पुरुष ही था और मरने के समय स्त्री का चिंतन करके शरीर त्यागा तो वो चिड़िया बिछिया पहनकर बैठ गई बेचारी स्वयं पहले पुरुष था वो स्त्री बन हम मलय ध्वज के साथ उसका विवाह तो उसमें सतस्याम सप्तरा कन्यां से ही सामने आमार मलय ध्वज से सात पुत्र उत्पन्न हुए उसके और एक कन्या थे मलयध्वज जो थे पुत्रों को राज दे करके और फिर तपस्या करने के लिए बनने चले गए सौ तो वर्ष तक उन्होंने कर दी एकत्र वृक्ष विस्तृत वृक्ष के समान स्तरों पर जो तक दिया ब्रह्म ने आत्मान आत्म ने ब्रह्म दीक्ष मां अपनी आत्मा को ब्रह्म समझा ब्रह्म को अपनी आत्मा समझा और ऐसा निश्चय करके और अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर वो जो दी थी जो पुरंजन से स्त्री बनी उसकी पत्नी अब देखा अपने पति के शरीर को किसके शरीर में मुंस मानी है तब तो रुदन करने लगी राजन मैं तो बहुत डर रही हूं मेरी रक्षा करो रक्षा करो जे राजन से उत्कृष्ट उत्तृष्ट दस सिद्ध हो विभति गांव पात्मोरथी मुझे डर लग रहा है मैं जंगल में अकेली हूं मेरी रक्षा करो रक्षा करो लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाने लगी उसमें प्रवेश करना चाहती थी, थी, थी उसी समय थे उनका सफा मित्र अविज्ञात नाम का एक मित्र है एकजन का वो कौन है वो ईश्वर है। अविज्ञाते हैं उनसे कुछ जानता नहीं है कि हमारा मित्र है भगवान समझते हैं कि हमारा मित्र है तो ब्राह्मण का वेश बनाकर के भगवान और उसके पास आए तू उस चेताव प्रवेश करना चाहता था ये हमारे पतिदेव मर गए चिता में अग्नि लगा करके प्रवेश करना चाहता भगवान ने कहा अरे रे क्यों ये तेरा कौन है जिसके लिए तू रो रही है और तू अपने को जानती है कौन तू तो हम कहा अयम तब हो या सोच सी और हमको जानती है हम तेरे मित्र हैं महाराज नहीं याद किया देख अपिस्मरस कात्मान अभिज्ञाप सकम सके हित्वाम पद्मीक्षण भौम भौम भोग्रत होगा देख तू हमको छोड़ करके संसार का सुख भोगने के लिए हमको त्याग करके तू यहां आया था तू हमको बिल्कुल भूल गया हे आर्य हम और तुम दोनों एक सरोवर पर रहने वाले दोनों पक्षी तुम हमको छोड़ करके स्त्री के बनाए हुए तो इस घर में आकर के तुम थे देख न नकम न तुम विदर्भ रोज का तुम विदर्भ राज की कन्या नहीं हो और ये तुम्हारा पति नहीं है ये ये सब मेरी माया थी आवाम हम सब हम सब आवाम बच्चू बस देख अपने हम अपने स्वरूप को जाना भगवान बोले वे तब हम तबान न जानिए तुमेगा हम विचक्ष जो मैं हूं वही तू और जो तू है वही मैं हमारे तुम्हारे बीच में विवेक लोग कुछ भी अंतर नहीं माना ननऊ पचन कवयाद्रंजात्मना गति हमारे तुम्हारे में कोई तो अंतर नहीं यथा पुरुष आत्मान एकम आदर्श चक्ष को युधाभूत मरक्षित जैसे मनुष्य दर्पण में अपने को देखे और अपने को दो मानने लग जाए दो नहीं होते हो। किसी प्रकार से हमारा तुम्हारा अंतर है ईश्वर बिम्ब है तो जीव उसका प्रतिबिंब है तो बिंब और प्रतिबिंब में क्या कोई अंतर होता जैसे बिंब और प्रतिबिंब में, में कोई अंतर नहीं होता ऐसे हमारे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं है भगवान ने इस तरह से जब उपदेश किया मानसो हंसो हंसे न प्रबोधित जब उसको ये उपदेश दिया तो उसको स्मृति आदेश जीवात्मा को नष्टां स्मृति में प्राप्त नाराज जी कहते हैं हे वर्ष बरिश्न एक तक अध्यात्म तब पारो क्षेत्र मैयादर्श ये हमने कल्पना करके कथा कि करके की कल्पना करके तुझे अध्यात्म का उपदेश दिया <laughs> उसने प्राचीन बल ने कहा भगवान ये हमारे यहां उपाध्याय अगर इन बातों को जानते तो कभी तो हमको उपदेश करते ये तो केवल गणा नाम का है उनको मूर्ख रखा है उन्होंने कुछ हमको कभी ऐसा उपदेश कर नारद जी ने कहा व्यपिश्मन कर्म से दृष्टि मात्र अब कुछ कर्म में आसक्तमत और इससे ऊसा अपने स्वरूप को रू पहचा राजा ने एक और बात पूछी कि नारद की मेरे मन में कुछ समझे है और स्वभाव निवृत्ति क्या संदेह है भाई तुमको और प्राचीन वर्मी कहते हैं कि जैसे इस शरीर से हमने जो पाप या पेड़ किए वो शरीर तो यही रह जाता था तावनी में जला दिया या किसी के मत में दार देते गया, गया और फिर दूसरे शरीर को सुख दुख भोगना पड़ता है ये क्या बात है किसी शरीर ने पाप किया कोई किया और भोग किसी दूसरे शरीर में तो करने वाला कोई और भोगने वाला कोई ये क्या बात नारद जी बोले नहीं नहीं ये शरीर कुछ नहीं करता मन प्रथान जो है अंतत्न सूक्ष्म शरीर वो तो जीव के साथ ही जाता है। मन से ही पाप होने किया है मन में जब आता है तब शरीर से करता है शरीर तो बेचारा ये बोला जा रहा है ये मोटर से एक्सीडेंट हो जाए तो मोटर को सजा नहीं होती ड्राइवर को होती ऐसे ये तो मोहतक के समान है शरीर तो किसी को ले जाओ कहीं ले जाओ आप तो तुमने अपने शरीर को यहां लगाकर बिठाल दिया कथा सुन रहे तो इसलिए कहते हैं कि वो ये नहीं हो मनक प्रधान लिंग है ना कर्म आरभते और ते नहीं वो देह न अमूत्र हो मन लिंग शरीर है इसी से कर्म किया जाता है और इसी के द्वारा फिर तो दूसरे जन्म में भोगता जो करता है वही धोखता है ऐसे समझो स्वप्न में जैसे कोई पुरुष इस शरीर को त्याग करते हो ये शरीर तो श्वास लेता होगा और पर पड़ा रहता है और दूसरे शरीर में अभिमान करके हो और फिर स्वप्न में घूमता उतरता एक व्यक्ति रात में स्वप्न देता बारह बजे थे वैसे और अपनी मित्रों के साथ दुकान पर चाय पी रहा उसके मित्र भी सोरे हुए हैं अपने घर अपने सोया हुआ और मित्रों के साथ चाय पी रहा तो वो अपने उस जागृत के शरीर को तो स्वास्थ्य लेता हुआ वहीं सैया पर छोड़ दिया और एक दूसरे शरीर में अभिमान करके वो सब चाय रहा से लोकांतरित इसी तरह से इस शरीर को यहां छोड़ करके और लिंग शरीर को ले जाकर के मन प्रधान लिंग शरीर के द्वारा दूसरे शरीर में जाकर के लोकांतर में जाकर के सुख उद्योग ये नारद जी ने उनको उपदेश किया रांची भर को और इसके स्के सज्जन पान परमाणी कदावन स्थापना फेल हमारा वही जन्म वही आयु वही मन वही वाणी साफ होते जिसके द्वारा भगवान की आराधना की जाती वृक्ष की जड़ में जल देने से सारा वृक्ष खराब भरा बना रहता ऐसे भगवान की आराधना करने से सब काफी बोलिए श्री कृष्ण नगर श्री कृष्ण गोविंद आत्माराम थोड़े घर गृहस्थ में उनकी कैसे रुचि हुई और यदि घरगृहस्थ ने उन्होंने उन्हें प्रवेश किया तो फिर उनकी मुक्ति कैसे महापुरुषों की कुटुम्ब में मूल ममता नहीं होती और जिनकी कुटुंब में ममता वो है उनके लिए मोक्ष कहां पर शुभदेव जी बोले राजन भगवान के चरणों में जिनका चित्त लगा हुआ है वो इतने ही विघ्न आम हैं तो भी अपने मार्ग से चितने होते भक्ति मार्ग से चितने होते ये प्रिय व्रत जिते मंगराचल पर्वत की घाटी में नारद जी के सेवा करते थे नारद जी से आपकी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया मनुजु ने राज्य के लिए उनको कहा पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया राज्य क्यों जानते थे राजपाठ से तो ये अपना पराघर उसने समझा क्या फिर हम चिंतन नहीं कर सकते भगवत चिंतन नहीं कर सकते इसलिए राज्यम में छत राज्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया एक दिन अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये प्रिय पुरुष जो विरक्त हुआ जा रहा है तो ब्रह्मा जी को बात उसकी अच्छी नहीं एक दिन स्वयं ब्रह्मा जी मरीज ही आगे ऋषियों को लेकर के ब्रह्मलोक से उतर करके आए, जहां नारद जी उसको वेदांत का उपदेश कर रहे थे ब्रह्मा जी को देख करके सब खड़े हो गए घृतांजलि भी सहसोत्थाय स्तुत्या ब्रह्मा जी की सबने स्तुति की ब्रह्मा जी ने प्रिय वृतकार प्रिय व्रत देखो जो हम कहते हैं उस सच्ची बात होगी सत्यम प्रत हम सत्य बोलते हैं देवम दोषारोपण दृष्टम ना भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए देखो मैं ब्रह्मा भगवान शंकर ये नारद ये सब भगवान के पराधी हैं उनकी आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं भगवान का दिया हुआ जो सुख और दुख है उसका कोई उठा को सकता है क्या जन्म मरण सुख दुख ईश्वरेण दत्तम देहयोग चो सदा भक्ते जो भगवान कर्मानुसार हमको सुख देते हैं दुख देते हैं जन्म देते हैं मृत्यु देते हैं ये सब हमको स्वीकार करना पड़ता है अभिमान शून्यों की जो जीवन मुक्त होता है जिसे अपने शरीर में अविमान नहीं है उसको भी प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता और भी तो क्या बात है जो जीवन मुक्त हो जाए जो अपने शरीर की ओर जाने ही नहीं डालते उनको भी प्रारब्ध भोगनी पड़ती है एक महात्मा थे सिद्ध पुरुष थे और तो उनको ज्वर आ गया और झूली जोर से आई झंडी लगी चेला से कारे कंबल डाल कंबल उनके चेला ने कंबल डाला और कांप रहे थे कंबल में और उनका दर्शन करने के लिए एक राजा उनका शिष्य था वह आ गया प्रश्मा बहुत दिन में आया उसने सूचना भिजवाई उनके चेरा ने कहा महाराज आपके शिष्य राजा जो हैं वो बहुत दिन में आए हैं आपका दर्शन करना चाहें महात्मा बोले कि हमारी तो ये दशा हो रही है हम तो कांप रहे हैं हम जी में पड़े हैं ज्वर आ रहा है पर क्या करें महाराज उन्होंने तो कहा अच्छा उसको बुला दो बहुत में आया दर्शन करने के तो राजा को बुला लिया और महात्मा उठ बैठ गए और अपना ज्वर उठा करके कंबल को दे दिया कंबल उतार के रख दिया और कंबल कांप में लगाओ और अपने बैठ गए राजा आकर के बातचीत कर रहा है उसे प्रणाम किया बातचीत की।, तो की और महात्मा से बातचीत करता जा रहा है और कंबल की ओर बार बार देखता है कि ये की क्यों को रहा है महात्मा बोले तू हमसे बातचीत कर रहा तूर तो क्या देख रहा है बोलो तो ये देख रहा हूं कि ये कंबल क्यों कांप रहा है इसमें क्या बिल्ली का बच्चा है ये? ये क्या ये क्यों को देख रहा है इसमें बिल्ली का बच्चा नहीं है हमको बड़ा भारी ज्वर आ रहा था तो अब हमें तुमसे बातचीत करनी है तो थोड़ी देर के लिए हमने अपना ज्वर जो है कम्बल को दे तो दिया है उसने कांप रहा है राजा ने कहा जब महाराज आपने इतनी सामर्थ्य है अपना ज्वर उतार के कंबल को देते तो इसको धक्का का बाहर ही क्यों तो नहीं करती